भी की इस व्याख्या सकता आगे। तथा उसी प्रकार, उसी प्रकार, प्रकार, सूत्र में तृतीय वर्ग के द्वारा पृष्ठम लिखा ना आगे तृतीय वर्ग के द्वारा पूछा क्या पूछा मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न मोक्ष स्वरूप का प्रश्न मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा एम इस प्रकार संबंधी प्रश्न किया गया है तो मोक्ष स्वरूप संबंधी उपाय का स्वरूप उपेता का स्वरूप उपय स्वरूप है ना पहले उपय कौन होगा उपेक मतलब है प्राप्त परमात्मा दम। और उपेता कौन होगा हाँ मतलब ये है कि प्रापक जीवात्मा का स्वरूप और उपाय क्या है बोलो कैसी उपासना कर्म निरपेक्ष उपासना भगवत प्राप्ति का उपाय है या कर्मानुग्रहित है हाँ कर्म करने से जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है वैसे वैसे क्या होता है उपासना प्रकृष्टता को प्राप्त करती है उपासना प्रकट हो जाती है तो इसलिए कर्म करते हैं कर्म को क्या कहा जाता है भगवत कहीं कर रहे कर्म क्या है हाँ ये भाव से करे तो ये अंताकरण निर्मल के नीति निर्मलता के साधन बनते हैं उपासना के सहायक बनते हैं और जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते तो वो तो उनका अंताकरण निर्मल नहीं हो पाता है इसलिए कई कर्मती इतनी महिमा है इसीलिए कर्म है ना इस अंताकरण निर्मलता के साथ है चलो जी तो तृतीय वर्ग के द्वारा तृतीय वर्ग से मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न के द्वारा प्राप्त परमात्मा का स्वरूप प्रापक आत्मा का स्वरूप तथा उपाय भूत कर्मानुग्रही उपासना के स्वरूप को पूछा चा लिखा लग है, तो है ना चाक यहाँ करना चाय उपाय भूत लगा लग लग जाएगा पूछा तो ये इति इति भाषिकमी चा भाषितम है ना और चाक कहाँ करेंगे चाह तथा जो चाया चाख कहाँ करेंगे चा तथा और उसी प्रकार इति इति भासितम वाचत क्रिया का कर्ता क्या है हाँ भगवता वास्तुकर्ता भगवान भाषकार ने कहा है चा श्रुद प्रकाशिकायाम और श्रुत प्रकाशिका में इसका अन्वय देखेंगे इस अनुच्छेद की समाप्ति में इति वर्णितम है न मिलेगा शुँ। और सूत्रकाशिका में ऐसा वर्णन किया है सूत्रकाशिका में ऐसा ब्रह्म सूत्र श्री भाष्य की प्रसिद्ध व्याख्या का नाम है सूत्रकाशिका तो लेखक का नाम है सुदर्शन सूरी उनको सूत्र काशिका या सूत्र काशिकाचार्य भी कहा जाता है लेखक को और व्याचार्य वही है और व्याचार्य ने भ्य सूत्र में ऐसा कहा है कैसा का है देखो इत्यादि प्रश्न संबंधी वाक्य में मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न शब्दता कहा है शब्द से कहा है ये है ना एक तद्या है, है ना कि मुक्तात्मा के स्वरूप को समझ सकू मोक्ष के स्वरूप को समझ सकू एयम इत्यादि प्रश्न संबंधी वाक्य में मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न या मोक्ष स्वरूप संबंधी कथन शब्दता किया है और प्रति अक्षर अब देखो ये ये आया था ना पहले क्या क्या आया था कि भगवता भाषकृता परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्षात्म विज्ञान आए तद उपाय भूत परमात्मोपासन जिज्ञासा आयम प्रश्न क्रिएटे था ना परमात्मोपासन और परावर आत्म दोनों था न परात्म तत्व और अवर आत्म तत्व मतलब जीव और ब्रह्म के यथार्थ रूप की जिज्ञासा को प्रश्न किया जाता है तो अब ये ये बात आएगी ना कि ये इस जो मंत्र है किसमा तो यहाँ मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न तो शब्दता कहा है और उत्तर देने की रीति से नष्केता के अभिप्राय को समझ करके आचार्य धर्मराज उत्तर देते हैं तो उत्तर में उन्होंने उपासना को भी समझाया है और परमात्मा और आत्मा के स्वरूप को भी समझाया है तो प्रतिवचन की रीति से मतलब उत्तर की रीति से उपासना आदि संबंधी प्रश्न उपासना है ना आदि से क्या लेना है उपे और उपे शुरूप. उपे शुरूप और उपेश हाँ, मतलब परमात्मा तत्व का परमात्म तत्व और आत्म तत्व तो उत्तर देने की रीति से उपासना उपासना परमात्मा तथा जीवात्मा संबंधी प्रश्न में अर्थता सिद्ध है अर्थता सिद्ध हाँ कोई कोई बात सब्जता सिद्ध होती है कोई बात अर्थता सिद्ध होती है दस लोग बैठे हूँ हमने कहा पाँच लोग यहाँ से चले जाए तो अब से क्या करेंगे बैठे तो हमने कहा है बैठने को तो कैसे सिद्ध हुआ बैठना उनका अर्थदा सिद्ध हो गया ना तो कुछ अर्थदा भी सिद्ध होता है तो जो उत्तर देने वाले ने, ने उनके अभिप्राय को समझकर उत्तर दिया है तो इस तो इसका मतलब है कि वो बचिएगा उनको जानना चाहता है क्या अभिप्राय अभी देखो आगे जो आप कह रहे हैं ना वो अभी आगे और आ रहा है देखिए मोक्ष क्या है शंकर मत में निर्विशेषता निर्विशेषतापत्ति मोक्ष चेत निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है किसकी प्राप्ति हाँ अभी जो है ना ऐसा आरोप कर रखा है कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं अज्ञानी हूँ मैं अमुख हूँ बद्ध हूँ मैं बद्ध हूँ मैं संसारी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा क्या कर रखा है आरोप और ये जितने आरोपी धर्म है सब हट जनिवृत जा, हो जाए तो निर्विशेष स्वरूप रहेगा ना निर्विशेष धर्मक यही मतलब निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है वो भी तत्वी महावाक्य से जन्म ज्ञान से क्या हो जाएगा निर्विशेष स्वरूप की कि जितने धर्म है वो सभी कल्पित हैं आरोपित हैं संक्रमत में तो उन सब की निवृत्ति हो जाए अपना निर्विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाए तो वही मोक्ष है जो जो स्फुरन हो रहा है ना जिन जिन धर्मों का उसमें तो निर्विशेष रूप की निर्विशेषतापत्ति मोक्ष यदि निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है क्या मोक्ष है निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है तो निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति किससे होगी वाक्यर्थ ज्ञान से सुनो ऐसा एक यदि किसी को रस्सी से बांध दिया जाए तो उसको कहा जाए कि आप बद्ध नहीं है बंधे नहीं है तो मुक्त हो सकता है उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई रस्सी से बांधा नहीं गया है उसने भ्रम से अपने को मान रखा है कि मैं बंधाऊ खाट पे पड़ा हुआ है क्यों नहीं उठ रख उठता है तो उसने क्या मान रखा है कि मैं बना हुआ तो उसको क्या आपको बंधन खोलना पड़ेगा उसको जागरूक करने के लिए तो उसको बताना पड़ेगा उपदेश देना पड़ेगा कि तुम बद्ध नहीं हो तुम बंधन से मुक्त हो बोलना पड़ेगा ना बता बताती समझ में कर्म तो नहीं करना पड़ेगा केवल उसको जो है ज्ञान देना पड़ेगा ऐसा ही तो निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति जिस मक्ष में, मत में है उस मक्ष में उस मत में क्या है कि मैं करता हूं भोगता हूं इस प्रकार कर्तृत्व भोगतृत् तो सुखित दुखित इन धर्मों का आरोप कर रखा है ये धर्म कैसे हैं आरोपित है कल्पित हैं तो कल्पित तो वस्तु को हटाने के लिए कोई कर्म और उपासना करनी पड़ेगी क्या ज्ञान लेना पड़ेगा तो यही बोलना पड़ेगा क्या की तुम मुक्त हो तुम मुक्त हो बंधन तुमने नहीं ऐसा ज्ञान देना पड़ेगा तरंत खाया जाए हाँ तो क्या तो इसीलिए तो ना सुनते ही तो ज्ञान हो जाता है कोई तो बता दे तुम जीव नहीं हो ब्रह्म हो तो हो काम इसमें से बन जाता है काम बन जाता है जीवत्व धर्म का आरोप है तो आरोप खत्म कर दो क्या नहीं लगते व्यवहार में तो नहीं लगते व्यवहार क्या व्यवहार क्या है व्यवहार भी तो कुछ है क्या व्यवहार में क्या ना कल्पना दर में ग्यानो, ग्यानो, ग्यानो, खड़े तो तो खड़े छोड़ दी है तो ब्रम हो गया खड़े हो गए तो आरोपी दर भट गया तो ब्रह्म तो है ही है वो तो हो तो दर्दारुखार होता है तो जीव को होता है जीव तो रहा ही नहीं तो कल्पना था वही खत्म हो गया चलिए कुछ नहीं है सब ये मानना होगा सब बातें चलिए आगे देखेंगे तो यह मतलब है की निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है तो जो कल्पित धर्म मान रखे हैं वो निवृत हो जाए तो रूप की प्राप्ति होगी तो निर्विशेष आत्म रूप की प्राप्ति कैसे होगी वाक्य अर्थ ज्ञान था वाक्य का अर्थ ज्ञान तत्त्वमसी इस वाक्य के अर्थ तो ज्ञान है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो गए उपदेश करते मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश किया था शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया क्या संसार माया परिवर्तित हो सी कि तुम शुद्ध हो बुद्ध संसार की माया से हो, तो क्या होगा इतनी में बहुत हाँ? तेज़ अच्छा तो लूदी सुना सुना कर उसने पुत्रों को जो है मुक्त कर दिया संसार से बनते तो इतना मतलब है कि निर्विशेष आत्म स्वरूप तो की प्राप्ति मोक्ष है तो उपाय क्या बनेगा मोक्ष का क्या उपाय बनेगा वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार क्या बनेगा हाँ तभी जो है ना वाक्यार्थ ज्ञान बात यही समझ में वाक्य ज्ञान तत्कोमती इत्यादि वाक्यों के अर्थ ज्ञान वाक्याथ ज्ञान का वाक्यार्थ ज्ञान की उपायता होगी वाक्यर्थ ज्ञान किसका उपाय बनेगा हाँ तो मोक्ष का उपाय बनेगा उपाय कौन बनेगा तो उपायता किसकी होगी कि वाक्यार्थ ज्ञान की मोक्ष उपायता होगी लगा उभयलिंगम प्राप्यम चेत ये दूसरा पक्ष है यदि प्राप्त परमात्मा उभय है उभय वाला है कैसा है उभय लिंग वाला है मतलब उभय धर्म वाला है उभय र्म तो उभय धर्म ध्यान देना उभय धर्म को आप ऐसा समझना इसी पेज पर जो पाठ आया था ना स्वभाविक निष्णाता मिली पंक्ति जी। उसी पंक्ति के आगे देखें, देखेंगे देखेंगे निखिल जगदे के हे से हे प्रतिनिका अनंत ज्ञानानंद नयिक स्वरूप से स्वभाविका अन्य असंख्य कल्याण गुणा करस तो यही शब्दों पर ध्यान देना परमात्मा कैसे हे प्रतिनिक है कहते हैं दिए दिए। दिए। दिए। करते है कि वो त्याज गुणों का विरोधी परमात्मा स्वरूप कैसा है त्याज गुणों का इसलिए उसमें शोक मोहदी त्याज गुण हो ही नहीं सकते हैं उनका स्वरूप ही त्याज गुणों का विरोधी है शंकर मत में अविद्या के द्वारा उसी में सब त्याज गुण आ जाते हैं दूसरा तो भविद्या उपाधि से उसी में आते हैं वैष्णव मत में क्या है की उसमें आ ही नहीं सकते उस अविद्या भी नहीं आ सकती अविद्या भी तो है तो कि ये तो हे एक लिंग हो गया परमात्मा का लिंग मतलब धर्म है परमात्मा का एक धर्म क्या हो गया, गया था था था था हे हे प्रति परमात्मा स्वरूप है तो उसका लिंग हो गया हे प्रति दूसरा लिंग देखेंगे यहाँ पर एक कल्याण गुणाकर है ना कल्याण गुणाकर कल्याण गुणों का आश्रय कल्याण गुणों का आश्रय कौन है परमात्मा स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप कल्याण गुणाकर है तो उनका लिंग क्या होगा कल्याण गुणाकर मतलब कल्याण गुणाश्रय तो जो जो भगवान का स्वरूप है प्रतिनिक है अर्थात जो त्यागी गुणों का विरोधी है किन गुणों का विरोधी है त्यागी गुणों का और कल्याण गुणों का आश्रय है कल्याण गुण कैसे है? अलौकिक हैं, दिव्य हैं, दया वाक्सल करुणा सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वी जो कल्याण गुण है तो कल्याण गुणों का आश्रय है तो कल्याण तो एक लिंग हुआ क्या लिंग हुआ कल्याण समझ में आई हे प्रथनीकत्व और कल्याण गुणाकृत गुणा लिंग करते धर्म दोनों प्रकार के धर्म है परमात्मा में हे प्रथनीक धर्म है और कल्याण हे प्रथनीक धर्म होने से हे उसमें रह नहीं सकते कल्याण गुणाकृत होने से कल्याण गुण तो अब देखना जैसे राजा के राजा है ना छत्र राजा का असाधारण पहचान है असाधारण धर्म राजा का क्या है छत्र राजा को छोड़कर कोई छत्र नहीं रख सकता ये नियम है पुरानी तो स्वामी जी महाराज कौन तो राजा तो क्या है, है? इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि जिनका कोई ना राज है न पाठ है अपने राजा माने बैठे है तो क्या हुआ <laughs> तो महाराज चलिए अब देखिए तो नियम है से जिस प्रकार राजा के असाधारण धर्म होते हैं वैसे परमात्मा के असाधारण धर्म क्या है? हे हैत्व और कल्याण गुणाकृत्व कल्याण गुणाकृत्व या कल्याण गुणवत्व कह देना लग जाएगा तो उभयलिंग लिंग वाला मतलब उभय धर्म वाला ब्रह्म यदि प्राप्य है कौन प्राप्त है उभय लिंग कम प्राप्त चेतन यदि उभय वाला ब्रह्म प्राप्त है तो उभयिंग वाला ब्रह्म यदि प्राप्त है तो ध्यान देना यहाँ निर्विशेष आत्म स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष नहीं है स्पष्ट में निर्विशेष आत्म स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष बल्कि उभयिंग वाला जो ब्रह्म प्राप्त है एक बात और ध्यान रखना कि वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म सविशेष ही माना जाता है वैष्णव सिद्धांत में कैसा माना जाता है सविशेष ही माना जाता है तो निर्विशेष क्यों कहते हैं प्राकृत गुणों से रहित होने कारण निर्विशेष कहा जाता है वस्ता सविशेष ही है वो कैसा है इस बात को ध्यान रखना निर्विशेष ब्रह्म जो जिसको वो निर्विशेष कहते हैं ना निर्विशेष वस्तु शास्त्र सिद्ध नहीं है बंधा पुत्र पुत्रषाण जैसी है कहते ब्रह्म निर्विशेष है निर्विशेष है निर्विशेष यदि है कुछ तो बस सस् जैसा ही है सुपी सिद्ध नहीं है सुपी प्रतिपाद ब्रह्म कैसा है सभी ही है। और वो उसके उभय लिंग क्या क्या है तु और कल्याण गुणा करतु तो इस पक्ष में निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष नहीं है तो वाक्यर्थ ज्ञान उपाय नहीं होगा वाक्या तो उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी उपासना से होगी कैसे होगी तो ध्यान देना ज्ञान से मोक्ष होता है या शांकर मत वैष्णव मत में समानता है शंकर तो मत में ज्ञान से मोक्ष है और यहाँ ज्ञान मतलब वैष्णो मत में उपासनात्मक ज्ञान से मोक्ष है किस ज्ञान से मोक्षना उपासनात्मक ज्ञान से मोक्ष है क्यूँकी आवृति ही ब्रह्म सूत्र क्या कहता है असकृत उपदेशा क्योंकि बार बार उपदेश किया गया तत्वसी का उपदेश भी नौ बार किया गया है एक बार से ही ज्ञान होता है क्यों समझाया जाता बोलो यहाँ पर ज्ञान, उपासनावृति रूप ज्ञान हाँ। नौ बार तत्व मसी कहा गया है इसका मतलब है कि आप वाक्यार्थ ज्ञान मात्र मोक्ष का साधन नहीं है बल्कि आवृत्ति रूप ज्ञान मोक्ष का साधन है अच्छा हाँ तो अभी यहाँ पर देखेंगे उभयिंग कम प्राप्त यदि उभयलिंगक ब्रह्म प्राप्त प्राप्त है प्राप्त कैसा ब्रह्म है उभयलिंगक ब्रह्म प्राप्त है तथा इनका अर्थ होगा उभयलिंगक ब्रह्म प्राप्त होने से उपासना उपाय कि मोक्ष का उपाय उपासना होगी उभयलिंगक ब्रह्म प्राप्त होने पर मोक्ष का उपाय क्या होगी उपासना मोक्ष का उपाय उपासना को हो या उभय ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय उपासना को ब्रह्म प्राप्ति ही मोक्ष है दो क्यों लिया और को, और कुछ नहीं है और कुछ जो भी सब कुछ बस और जितने जो गुणों का आस... देखना है गुणों का विरोधी है और क्या उस... कल्याणकारक गुणों का आश्रय है और इसके अलावा क्या उसमें हैं आप दो कोटी में सवाल गए कुछ बचा ही नहीं तो एक में भी आशा गेशा गेशा नहीं आ, असिले हे तो नहीं नहीं का तो अलग होगा अच्छा अब देखना तो तथा अर्थ है उभयिंग ब्रह्म प्राप्त होने पर मोक्ष का उपाय उपासना होगी ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष ध्यान रखना उभयिंग ब्रह्म की प्राप्ति क्या है मोक्ष है अतः अब ध्यान देना यहाँ पर शब्दों आरोप निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति यदि मोक्ष है तो क्या उपाय बनेगी अच्छा और उभयिंगक ब्रम उभयिंगक ब्रम की प्राप्ति मोक्ष है तो क्या बनेगा उपाय उपासना नहीं उपा, उपा, उपा, तोना तो तो तो उपासनाक्षात्मिका हो जाएगी साक्षात्कारात्मिका हो जाएगी वही अब देखना तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए इस अताकर्ष इस कारण मोक्ष का मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है हाँ स्वरूप का, का ज्ञान किसका ज्ञान मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति किस किस किस से होगी और की प्राप्ति रूप मोक्ष किससे होगा उपासना तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान कौन सा ऐसा है नहीं, इस प्रसंग में जो उपनिषद चल रहा है तो मोक्ष रूप का ज्ञान कौन चाहता है तो, हाँ, तो मोक्ष रूप का ज्ञान किसकी अपेक्षा करने वाला है उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है तो मोक्ष स्वरूप से संबंध रखने वाले कौन है उपासना है और उपासना को करने वाला और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाला है न तो इसलिए क्या कहा गया की उसने जो है की कि अर्थ किसका प्रश्न किया उसने उपासना का आत्म स्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का मोक्ष रूप का ज्ञान उसके उसके मोक्ष रूप का ज्ञान उससे संबंध रखने वाले के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है मोक्ष रूप का ज्ञान उसके संबंधी के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है संबंधी में जीवात्मा और जीवात्मा परमात्मा और संबंधी ठीक है परमात्मा तो ज्ञान हाँ। संबंधी जीवात्मा परमात्मा और और क्या हो जाएगा किसके संबंधी मोक्ष के संबंधी हो मोक्ष रूप के संबंधी हो गए किसके संबंधी हो गए तो मोक्ष रूप का ज्ञान उसके संबंधी की अपेक्षा करने वाला किसके संबंधी संबंधी की अपेक्षा करने वाला है मुख्य स्वरूप ऐसी सम्बन्ध रखने वाले यही हो जाएंगे बात आती है समझ में पीछे ऐसी आ जाओ वगैरह ध्यान लगते हैं। हम्म तो ये बात तो आ गई कि उसने प्रश्न ब्रह्मो वासना के विषय में, स्वरूप के विषय में और जीवात्म स्वरूप के विषय तो में प्रश्न प्रस्न किया है अतर्ष इस कारण से इसलिए देखेंगे अगले अनुच्छेद की समाप्ति में क्या लिखा है अतो यथोक् वर्था मिलेगा चलो बाद में बताएंगे अभी देखना अतः अतः कहा होगा थोड़ी देर बाद बताया जाएगा अभी लगाइए एयम प्रेत यह मंत्र मुक्त स्वरूप के प्रश्न से संबंध रखने वाला है या मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है प्रश्न कर्त कथन जिज्ञासा कर लो यहाँ पर एयम प्रेत या मंत्र मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है परत्वम कर्त बोधकत्वम मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक कौन है बोलो ये मंत्र ये यम प्रेत यह मंत्र, मंत्र मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है मुक्तात्म स्वरूप की कथन का बोधक है कथन करने वाला हिसाब कह सकते हैं प्रतिपादन करने वाला है यह मंत्र मुक्तात्म प्रश्न पर अर्थ हो जाएगा कथन पर अर्थात प्रतिपादन ये यम प्रेत यह मंत्र मुक्तात्म स्वरूप का प्रतिपादक है मुक्तात्म स्वरूप का बोधक है अब देखो यहाँ पर बताया गया जो नचकेता ने यमराज से कहा एम प्रेते प्रेतिकित्सा तो यह मंत्र किसका बोधक है किसका बोधक है मुक्तात्मा पुरुष का बोधक है ना हाँ और शंकर वास्तव के अनुसार किसका बोधक है नहीं, देश येत्रिक, देश अतिरिक्त आत्मा का बोधक है कि एक क्या है कि विद्या की एकदिद्याम शिष्टा आपके द्वारा उपदेश पाकर करके मैं इसको समझ, तो कि इसको समझ सकूं तो विशिष्टा अनुसार किसको समझ सकू मुक्तात्म स्वरूप को और शंकर वास्त के अनुसार किसको समझ सकूं देश अतिरिक्त आत्मा को समझ सकूं तो देश अतिरिक्त आत्मा को समझ सकूं है ना तो शरीर रहते भी संसारावस्था बद्धावस्था भी तो आत्मा है उसमें भी देश ही है तो इस कारण प्रेते या मंत्रे के प्रश्न का का बोधक है देश देश आगे देखना जीव स्वरूप लिखा है ना देश अतिरिक्त जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है देश अतिरिक्त जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है अब देखना देश अतिरिक्त जो जीव स्वरूप जीव स्वरूप है ना तो वो जीव स्वरूप मात्र परत्वम जीव स्वरूप मात्र बोधकत्वम जीव स्वरूप मात्र का ज्ञान पारलौकिक कर्म से अनुष्ठान में उपयोगी है देखिए जो देश भिन्न आत्मा को नहीं जानता है उसकी वैदिक शास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्ति होगी नहीं कहते हैं ऐसा कर्म करने से धर्म होता ऐसा कर्म करने से पाप होता है अधर्म होता है तो ऐसा मान करके कौन चलता है जो देश भिन्न आत्मा को जानता है तो पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी लगाइए पारलोकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कौन है जीव स्वरूप मात्र का ज्ञान क्या ज्ञान और इन कर्मों के अनुष्ठान में मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान की उपयोगिता है क्या शुद्ध आत्मा के स्वरूप के ज्ञान नहीं देश अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान से काम चल जाएगा किसका पारलौकिक कर्म के अनुष्ठान का और शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान देश भिन्न आत्मा का ज्ञान मात्र नहीं बल्कि इसके आगे शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसे है वो प्रकृति के संसार से सर्वथा रहित है ज्ञान रूप है आनंद रूप है ब्रह्मात्मक है तो ये इनका ज्ञान कर्मानुष्ठान के लिए उपयोगी है क्या नहीं। तो वही बताते हैं कि देश अतिरिक्त पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी इतना ही ज्ञान है कि कर्ता भोक्ता जीव है क्या उपयोगी है जब जीव को करता भोक्ता समझेंगे तो जीव कर्ता है और बाद में मर करके भी छूटने पर भी वही भोक्ता बनेगा तो पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कर्ता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है न न था ना पहले कौन बोधक नहीं है बोलो? जीव स्वरूप मात्र परत्व ना तो जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है कौन बोधक नहीं है किसके साथ हम नहीं भाई ये सुखी का अन्वय किसके साथ किया आपने ये बताओ बताओ देवरूप मुक्त तो स्वरूप प्रश्न परत्व में किसके साथ था के साथ।, और के साथ और दूसरे का वाक्य किसके साथ पारलोकुषान योगी कर्त भोग पर कस्य न एम प्रेते वाक्य से कुछ है नहीं, नहीं एम प्रेते या वाक्य मुक्तात्मस्वरूप मुक्तात्म स्वरूप शुरू, मुक्तात्म का प्रतिपादक ही है देश के अतिरिक्त पार्लौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कर्ता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का प्रतिपादक नहीं है नहीं। या जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं, नहीं।, नहीं है कौन हाँ यम प्रेत या मंत्र अच्छा अब ये बताइए आगे यमराज ना ही सुग्य कहते हैं वो सुगेय नहीं है सरलता से जानने योग्य नहीं है तो तो देखना मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान के लिए कहा जाएगा सुगे नहीं है अथवा देश अतिरिक्त आत्मा के ज्ञान के लिए कहा जाएगा सुग नहीं है बोलो तो, तो, तो अन्यथा लिखा है ना अन्य था मतलब ऐसा न मानने पर मतलब मुक्तात्म स्वरूप का प्रतिपादक न मानने पर बल्कि देश से पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी करता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का प्रतिपादक मानने पर दस्यार्थस्य उस प्रश्न के अर्थ का उस प्रश्न के अर्थ का उस प्रश्न के अर्थ है दूर के प्रदर्शन से दूरदिगमत्व किस का है ना ही सुगे या वो सुगे नहीं है इसका मतलब क्या है कि दूरधिगम है दूरदिगम है मतलब कठिनाई से जाना जा सकता है तो अच्छा तत्व से लेना है उसके क्या है आत्मस्वरूप के कल लेना क्या लेंगे आत्मस्वरूप के तो आत्मस्वरूप के दुर्गम दूरजगमत्व का प्रदर्शन उसके दूर का कथन और, नच्चेत, और को धर्मराज ने बहुत प्रलोभन दिया है कि सौ वर्ष तक जीने वाले आप पुत्र पोत्र को मांग लो अखिल भूमंडल का साम्राज्य मांग लो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं मांग लो बहुत कुछ तो कुछ देने को तैयार है तो विविध भोग वितरण विविध भोग को देकर प्रलोभन की परीक्षा की है विविध भोग को दे विविध भोग विविध भोग के वितरण से विविध भोग के वितरण से क्या कहेंगे पर... अच्छा ठीक है प्रलोभन से परीक्षा हो जाएगा विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा किसने की है ये तो, तो ये बताइए कि उसका दुरगम तो किसका होगा अच्छा देश स्थित आत्मा को दूरगम कह सकते अच्छा और विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा करना किसके लिए संभव होगा मुक्ता स्वरूप को बताने में है ना और देश व्यक्ति आत्मा को तो सामान्यता लोग जानते हैं या उसके लिए इतना बड़ा प्रलोभन नहीं दिया जाएगा अन्यथा आत्म स्वरूप के दुर्गमत दुर्दगमत्व का कथन विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा की असंभवना होती है असंभावना होती है ऐसा जानना चाहिए लग जाएगा ऐसा जानना चाहिए नचकेतो ही अयम अभिप्राय ही करते क्योंकि क्योंकि नचकेता का या अभिप्राय है क्या अभिप्राय है देखो हितैषी बचनाषी के बचनों से इसका अन्वय देखेंगे वाक्य की समाप्ति में भवत इतिश्रुप है ना ऐसा सुन मिल जाएगा आपको ऐसा सुनकर कौन सुनेगा नचकेता कौन सुनेगा हाँ हितैषी के बचनों से सुनेगा किसी हितैषी ने उसको सुनाषी के बचनों से उसने सुना है क्या सुना है परित्य चरमदेह आत्मा की चरमदेह का त्याग करने वाला आत्मा चरमदेह उस दे को कहते हैं कि जिसके बाद में नूतन देह प्राप्त न हो मतलब मुक्त हो जाए mm. जिस देह से परमात्मा का साक्षात्कार होकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है उस देह को क्या कहते हैं चरमदेह चरम की परित्यक्त चरमदेह वाला आत्मा आविर अपात पापमत्वादी गुणाष्टक से युक्त होता है आविर्भूत अपहत पापवादी गुणास्टक से युक्त होता है कौन युक्त होता है आत्मा कौन सा कहे कौन सा आत्मा परिचय तो चरमदेह वाला आत्मा आविर्भूतवादी गुणा होता है ऐसा सुनकर किसने सुनासी सु, कि, किस सु, सु, सु, के ऐसा सुनकर स्वर्गीय किंचन अस्थि इत्यादि ना मंत्र इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा तो मोक्ष के साधन अग्नि तो ब्रह्म विद्या के द्वारा साधन बनती है ना अच्छा की मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा क्योंकि उसने सुना है ना आविर्भूत गुनास्तक वाली होती है परित्यक्ष श्रमदेव वाली आत्मा मतलब क्या है कि की मुक्तात्मा मोक्षावस्था में परित्यक्ष श्रमदेव वाली आत्मा अर्थात मोक्षावस्था में गुनाष्टक से युक्त होती है सुनकर के स्वर्गीय लोके न भयम किंचन अस्थित इत्यादि मंत्र द्वय के द्वारा मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा किसने पूछा है, है। तू अधुना किन्तु अब वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण उसके विषय में संदेह उत्पन्न होता है इसके विषय में मोक्ष के विषय में कि वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण उस विषय में संदेह उत्पन्न होता है विरुद्ध कथन बताए गए थे ना पहले अलग अलग एक मत, क्या है, दूसरे मत, क्या है, मत क्या है अलग अलग है, ना? तो अब देखिए तो संदेह उत्पन्न होता है संदेह का आकार यहाँ दिखाते हैं अयम स्वर्गी ना भयम किंचन अस्थित इत्यादि के द्वारा मया उपन्यास्त कर मेरे द्वारा कहा गया किसके द्वारा कहा गया ये किसने मंत्र कहा स्वर्गीय किंचन तुम ना जरिया इत्यादि के द्वारा मेरे द्वारा कहा गया मेरे द्वारा क्या कहा गया आत्मा लिखा है ना गई आत्मा उपन से कही गई कैसी अपात पापमतवादी से विशिष्ट अपातमतवादी से विशिष्ट आत्मा विशिष्ट रूप वाली आत्मा है विशिष्ट आत्मा की अपात पापवादी से विशिष्ट आत्मा है इसी एक मतलब ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं न अस्थिति परे न अस्थि मतलब अपात्मा पत्थवादी से विशिष्ट आत्मा नहीं रहती है ऐसा अन्य लोग कहते हैं इक्कीस समय की बात है हाँ मोक्ष मतलब मु, मोक्ष मु, मुक्तावस्था में मोक्ष प्राप्त होने पर मोक्ष प्राप्त होने पर स्वर्गीय लोग भयम किंचन अस्थित इत्यादि वाक्य के द्वारा मेरे द्वारा कहा हुआ अपात्मापादी से विशिष्ट आत्मा रहती है ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं और वैसी होकर नहीं रहती ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं अनुसिष्ट ऐसा मंत्र है ना त्वया की तो आपके द्वारा उपदेश पा करके इस मुक्तात्म स्वरूप को मैं जान मुक्तात्म स्वरूप को मैं जान इति इति लिखा है ना इति का अनु करना था ना नचकेतो ही अयम अभिप्राय नचकेता का या अभिप्राय है तो इति तक क्या बताया गया नचकेता का अभिप्राय हो जाएगा अत्यो इस कारण ही मतलब नचकेता का ऐसा अभिप्राय होने के कारण ही नचकेता का ऐसा अभिप्राय उत्तर में प्रश्न किसका था निश्चयता का और उत्तर किसका है धर्मराज राज्य का एतवा प्रवृि धर्म अनुमेतम आपके सा मोदे मोदी नियम ही लब्धवा आप इतना ही अर्थ जानना सा मोदी मोदते लब मोद थे मोदी नियम लब्धवा मोद थे मोदी का यहाँ पर अपातवादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप को मोदी का तौर है अपात प्वात्मकवादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को और लबड करते पाकर यह बताया गया था ना अपातवादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप ये मुक्तावस्था में आफिभूत होता है अपात पापतवादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके और करते अर्थ है परमात्मा अनुभव रूप आनंद वाला होता है मोदे का क्या परमात्मा अनुभव रूप मोदते अर्थ है आनंदित होता है या आनंद वाला होता है तो आनंद क्या है यहाँ पे परमात्मा अनुभव आनंद वाला होता है कब होता है अब आत्मापी से विशिष्ट अपने आप आत्म स्वरूप को पाकर ठीक है हाँ मोक्षावस्था में मोक्षावस्था में से विशिष्ट अपने स्वरूप को पाकर परमात्मा अनुभव रूप आनंद वाला होता है ऐसा इस प्रश्न के अनुसार ही ऐसा इस प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिखाई देता है इस अनुम का अनुसार इस प्रश्न के अनुसार ही दिखाई देता है कहाँ प्रतिवचने है ना ऊपर आते होकर नचकेता का ऐसा प्रश्न होने के कारण ही उत्तर में इति प्रश्नान में इस प्रश्न के उत्तर इस प्रश्न के अनुकूल ही दिखाई देता या इस प्रश्न के अनुकूल ही दिखाई देता है किसमें उत्तर में या इस प्रश्न की अनुकूलता ही दिखाई देती है प्रश्न के अनुकूल ही क्या है उनका उत्तर सा मोदे मोदनिया हो गया अतो यथोक्ता अर्था इसलिए यथोक् अतः यथोक्ता अर्थाव इस कारण यथोक्त अर्थ ही है क्या नचकेता ने ब्रह्मोपासना को ब्रह्म स्वरूप को और जीवात्मा के स्वरूप को समझा है यही अर्थ उसका ठीक है करना क्या यहाँ भी संस्कृत भारतीय कृष्ण को अभी से ये अन्य आचार्यों के मत आ रहे हैं इस मंत्र के भाष्य की समाप्ति में देखेंगे इतनी वदंती मिलेगा करीब एक पेज तक है मतलब हाँ। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं पर हाँ, इतना लंबा है पिसारी पिसारी पिसारी। कुछ ऐसा कहते हैं देखो ततो पराभिध्यानात्हित पराभिध्यानाथ यहाँ पर ध्यान अभी ध्यान करते संकल्प परमात्मा के संकल्प से परमात्मा के संकल्प संकल्प परमात्मा के संकल्प से तुरोहितम जीवात्मा तुरोहित हो गया है जीवात्मा मतलब जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तुरोहित हो गया है कर्म के अनुसार परमात्मा का संकल्प है ना ईश्वर का संकल्प उसके कर्मों के अनुसार है तभी तिरुधान हो गया ब्रह्मसूत्र देखना परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है तो परमात्मा उसने ऐसा संकल्प क्यों किया उसके अनादि अनादिविद्या के कारण किया अनादि कर्म रूप संकल्प उसका। तो परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्म बोध ज्ञान तिरोहित है तथा त्रोहित तत होने से उसके त्रोहित होने से अस्य जीव का जीव का बंधन और विपरीत अर्थ होता है उसके विपरीत बंधन से व्यपरीत क्या होता है मोक्ष और उसके तिरोहित होने तथ्य अर्थ है तथा अर्थ है कि तिरोहित होने से जीव का बंधन और नी एक मिनट दोबारा लगाना परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान दिरोही है उसके कारण जीव के बंधन और मुक्त होता है उसके कारण <coughs> क्या होता है जीव का बंधन और मुक्त होता है तथा कथ उससे किससे परमात्मा के संकल्प से तथा कामात्मा से संकल्प परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्म ज्ञान तुरोहित है और परमात्मा के संकल्प से जीव का बंधन और मुक्त होता है जीव का बंधन और मोक्ष कैसे होता है परमात्मा के, के संकल्प से अनादिमूपन का संकल्प किया है जब, जब ब्रह्म प्रवृत्त हो जाएगा तो परमात्मा कैसा संकल्प करेंगे उसके मोक्ष का संकल्प कर देंगे ईश्वर को हमेशा रहते हैं किसी सूत्र इस सूत्र में तिरोहितम थोड़ा ध्यान देंगे तिरोहितम है ना यहाँ पर भाव में किता प्रत्य होकर बना है त्रोहितम इस नि पद में मतलब निष्ठा प्रत्यांत पद है मालूम है ना निष्ठा संज्ञा किसकी किसकी कई भी व्याकरण में uh, किता और की निष्ठा संज्ञा होती है तो त्रोहित पद कैसा है कि निष्ठा प्रत्यांत है कैसा है निष्ठा प्रत्या प्रत्यांत है तो एक बात का ध्यान देना की प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय अर्थ प्रत्यर्थ प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ में प्रधान होता है प्रकृति नहीं नहीं प्रधान होता है प्रत्यर्थ प्रत्येक अर्थ होता है प्रधान और उसमें विशेषण कौन बनता है प्रकृति तो प्रकृति कर्त जो विशेषण बनता है वो अप्रधान होता है तो प्रकृति का प्रधान विशेषण और प्रधान कौन होता है प्रत्येक अर्थ प्रत्येक अर्थ होता है क्या प्रधान होता है आपूम होगा ना कि सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है पूर्व में जब प्रधान और प्रधान दोनों हो तो सर्वनाम प्रधान का परामर्शक होता है ऐसा कहा जाता है किसका परामर्शक होता है सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है पूर्व में जब प्रधान और प्रधान दोनों वर्ष प्रतिपादित हो तो सर्वनाम किसका प्रतिपादक होगा ये दो नियम है अब अपवाद स्थल कुछ बता रहे हैं इसके कुछ दूसरे स्थल देखेंगे की निष्ठा तो यहाँ देखेंगे या किताब प्रत्येह तो प्रत्यर्थ कैसा हो जाएगा यहाँ पर प्रधान और प्रकृति का कैसा हो जाएगा यहाँ बोलो प्रकृति का गौड़ हो जाएगा उपसर्जन हो जाएगा तो प्रकृति का अर्थ होता है तिरोधन तिरोधान देखो जिसका तिरोधान होगा उसे क्या कहेंगे तिरोहित जिसका तिरोधान होगा उसे क्या कहेंगे? कहेंगे। तो प्रकृतिक अर्थ जो तिरोधान है वो उपसर्जन है या तो प्रधान है प्रकृति का अर्थन उपसर्जन प्रकृति उपसर्जन है अप्रधान है और प्रत्येक अर्थ क्या हो जाएगा प्रधान ऐसा तो तुरोहितम य पर करु में निष्ठा होता है निष्ठा प्रत्यय किसम होता है तो, भाव भाव करु में। तो करु में है जो तिरधान जो हो होगा उसे तुरोहित कहेंगे इस सूत्र में तिरोहितम इस प्रकार निष्ठा प्रत्यंत इस सूत्र में तिरोहितम इस नि प्रत्यंत पद में निष्ठा प्रत्यांत पद कौन है यहाँ पर बोलो तिरोहितम इस निष्ठा में करते क्या उपसर्जन तिरोधन और तिरोधन कैसे निर्दिष्ट होगा उपसर्जनत्व मतलब उपसर्जन रूप से उपसर्जन रूप से निर्दिष्ट तिरोधन का व्य योगाद व सोपी इसके उत्तर सूत्र में उसके किसके उत्तर सूत्र में पराभिध्याना तू त्रोहितम ते विपरेयो इसके उत्तर सूत्र में उत्तर सूत्र है कि उसके उत्तर सूत्र में किसके उत्तर सूत्र में तू ये ब्रह्म सूत्र ये पहले का सूत्र है और दे सोफी ये उत्तर सूत्र है लग जाएगा इस प्रकार उसके उत्तर सूत्र में अब यहाँ पर देखेंगे दे सोफी की जो तिरोधान होता है ना तो वो किससे किस देगा देय के संबंध से होता है जो तिरोधन होता है जीव का वो किससे होता है देय के संबंध दे के, <Dorothy> <क्या दे> के संबंध <संवन्ण> <दे के संवन्ण> से होता है तो शाह क्या लिया है कोई बता सकते हैं यहाँ पे तिरोधन क्या लिया है सोपी सांस लेना क्या तिरोधान तिरोधन भी देय के संबंध से होता है इस प्रकार उसके उत्तर सूत्र में तो पहले देगा सोपी आया है ना तो सोपी कर्थ किया है तिराधान भाव तिरधान भावों की सोपी कर्थ क्या किया है नहीं। नहीं। तो सात हो गया तिरोधन भाव तिरधान भाव भी दे के संबंध से होता है इस प्रकार सोपी यहाँ पर पुलिंग तत्श है ना इस प्रकार पुलिंग शब्द के द्वारा परामर्श देखा जाता है या बोध देखा जाता है तो किसका परामर्श देखा जाता है आप बता सकते हैं वाक्य के अनुसार परामर्शना किसके साथ है तिरोधन का ठीक है में निर्दिष्ट चिरोधान का पुल्लिंग तत्सव सबसे परामर्श देखा जाता है तो परामर्श किस सूत्र में देखा जाता है तुम। नहीं उत्तर सूत्र कौन है हां, इस उत्तर सूत्र में परामर्श देखा जाता है और उपसर्जनत्व निर्दिष्ट कहां पर है तिरोधान पहले उपर्जन पराभिधान यहां पर उपसर्जनत्व निर्दिष्ट है और इस उत्तर सूत्र में क्या है कि उस तिरोधान का पुल्लिंग तट सबसे परामर्श देखा जाता है किस प्रकार सोपी का अर्थ क्या हो जाएगा तिरोधान भावोपी इति अर्थ इस प्रकार देव सोपी इस प्रकार उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी अर्थ है चिरोधान भावोपी इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार पुल्लिंग तट सबसे परामर्श देखा जाता है तो यहाँ पर यह बताते हैं पुल्लिंग तट सबसे परामर्श देखा जाता है या तो बोध देखा जाता कहते हैं ना सर्वनाम का परामर्शक होता है तो पूर्व आप्रधान का भी परामर्शक पर होता है उपसर्जन का परामर्शक होता है ऐसा कहते हैं परामर्शक पर करते बोधक ये क्या एम है तो पूर्व प्रापूर्वको तो धातु से किताब प्रत्यय हुआ है तो किताब प्रत्यय करते क्या हो जाएगा प्रधान और जो जो प्राउप इण गति धातु है ना तो धातु करते ऐसा हो जाएगा उत्सर्जन तो वहाँ उपसर्यम प्रत्ये भी चिकित्सा तो तो जो भी चिकित्सा है ना अयम अस्थी नस्थी है ना तो अन्य से ही उपसर्जन को ले लेंगे मतलब किताब प्रत्यय प्रत्येक अर्थ प्रधान होगा प्रकृति का अर्थ उपसर्जन होगा तो अयम के द्वारा उस उपसर्जन अर्थ को लेना है उसमें दृष्टांत आ रहे हैं अभी अच्छा ये दृष्टांत आ रहे हैं मंत्रार्थ तो का विचार करने के लिए किसके नहीं पहले तो इस पद्धति से लिया नहीं है ये पद्धति दूसरी चल रही है और आप विचार करना उसका भी है ना आप उसका भी विचार कर रहे हैं चले गुहा प्रविष्टातमान भी तद प्रविष्टो द्विवचन है ना हृदय रूपी गुहा में दो प्रविष्ट हैं कौन जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट कौन है जीवात्मा और परमात्मा प्रविष्टो है ना प्राउतर पूर्वक विष्ध धातु से यहाँ भी क्या होगा किताब किताब प्रत्यय हो गया है तो यहाँ भी प्रत्यार्थ हो जाएगा उपसर्जन और प्रकृति कर्थ क्या हो जाएगा प्रधान और प्रकृति कर्थ क्या है प्रवेश सूत्र है और प्रकृति कर्त क्या यहाँ पर प्रवेश गुवाम प्रविष्टो आत्मानो नो रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा ये ये दोनों प्रविष्ट हैं क्यों तदर्शनाथ क्योंकि श्रुतियों में उनका ही प्रवेश देखा जाता है क्योंकि श्रुतियों में प्रवेश देखा जाता है क्या देखा जाता है यहाँ पर तद पद से क्या लेना है प्रवेश क्या लेना है प्रवेश क्या लेना है तो प्रवेश जो प्रकृति का है वो उपसर्जन है कि प्रधान है का का हाँ। और में जो प्राऊपूर्वक विष धातु का प्रवेश अर्थ उपसर्जन है गुवान प्रविष्टो आत्मानो भी तरश तरदार्थ यहाँ पर भी प्रविष्टो इस प्रकार उपसर्जनत्व निर्दिष्ट उपसर्जनत्व क्या निर्दिष्ट है बोलो प्रवेश प्रविष्टो यहाँ पर प्रवेश ये प्रकृति का अर्थ है इस प्रकार निर्दिष्ट प्रवेश का प्रत्येक पर वो कर्म है कर्म कौन जीवात्मा और परमात्मा मतलब जीवात्मा मतलब जीवात्मा और जो प्रविष्ट है ना जीवात्मा और परमात्मा उस प्रविष्ट वस्तु जो जीवात्मा और परमात्मा उसको तत्पक्ष नहीं लिया गया बल्कि उपसर्जन प्रवेश को लिया गया तत्पक्ष उपसर्जन निर्दिष्ट प्रवेश का तदर्शनाथ इस प्रकार तत्सव से परामर्श देखे जाने से अब यह आचार्य का सूत्र आता है काव्यालकार सूत्राणी सर्वनामना अनुवृत्ति यहाँ पर उपसर्जन से और अनुसंधिक अर्थ होता है एक ही परामर्श कि सर्वनाम से उपसर्जन का परामर्श होता है या सर्वनाम से उपसर्जन का ग्रहण होता है इस प्रकार वामन सूत्र में कृत तद्दीत आदि वृत्ति न्य भूत कुमरी में आता है ना कृत तद्वित समाज से समासना धातु रूपा पंचवृत्त पांच वृत्तियां कृत तद्दीत समा एक और सनात्यंत धातु तो ये पांच वृत्तियां हैं तो कृत वृत्ति तद्वित वृत्ति इसका मतलब प्रत्येक ग्रहण कृतंत वृत्ति वृत्ति समास वृत्ति एक शेष वृत्ति और सनात्य धातु वृत्ति ये पांच वृत्तियां हैं वृत्ति तो वृत्ति क्या है कैसे हैं? नहीं, नहीं नहीं नहीं बोलो बोलो नहीं? उसमें आया हाँ। बना हाँ। हाँ। क्या बोले बोलो बोलो वृद्धावंदारी बताइये क्या कहना चाहते हैं कृत तद्धेश समास्त एक धातु रूपा पंच वृत्तिया ये पांच वृत्तियाँ होती है तो कृतवृत्ती करते समेष वृत्ति क्या हैं वृत्तियां हैं तो वृत्ति किसे कहते हैं लघु में लिया है परार्था भी क्या है? पर के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली वृत्ति होती है पर ऐसा समझना जैसे की समास वृत्ति का उदाहरण देखना राज पुरुष इसका क्या अर्थ है राजसंबंधी पुरुष राज संबंधी समास के पहले विग्रह क्या था राज्य पुरुष तो पहले राजा का शब्द का अर्थ है और पुरुषा क्या है पुरुष <गलुशा> और जब समाज करने पर दोनों पद एक मिलित अर्थ को कहते हैं <गलुण> दोनों पद <पर> एक <गलुण> मिलित अर्थ को कहते हैं जब मिलित अर्थ को कहते हैं तो पहले जैसे स्वतंत्र अपने अर्थों को कह रहे थे तो स्वतंत्र रूप से कह रहे हैं अपने अर्थों को मिलित अर्थ को कह रहे हैं तो परार्थ का है मतलब की स्वतंत्र अर्थ से भिन्न अर्थ है समूह का परार्थ का क्या मतलब है परार्था विधानम वृत्ति के समूह के अर्थ समूह के अर्थ की बोधक को क्या कहते हैं वृत्ति समूह के अर्थ की बोधक को क्या कहते हैं तो समूह के अर्थ की बोधक यही पांच हो गएंत वृत्ति समास वृत्ति एक से। और ना। मिली ना? मिली तो पांच वृत्तियां हैं तो यहाँ पर ये आप देखेंगे की प्रविष्ट और तिरोहित ये कौन सी वृत्ति है पांचों में बोलो क्रिदंत वृत्ति है न हाँ, किताब ना है ृत्ति और तद्दीत आदि वृत्ति में उपभूत उपसर्जन से उपसर्जन का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से उपसर्जन का भी सर्वनाम पद पर ऐसी परामर्श स्वीकार किए जाने से कहाँ पर है वामन सूत्र में वामन सूत्र क्या है सर्वना इस वामन सूत्र में किसका परामर्श स्वीकार किए जाने से परामर्श किसका सर्वनाम से परामर्श किसका उपसर्जन का कृत अद्वित आदि वृत्ति में उपसर्जन का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से और ऐसा परामर्श नूतस्थ कार उपसर्जन उपसर्जन नहीं भूतस्थ स्वीकार किए जाने से तो ये उदाहरण इसलिए दिया है मंत्र में एयम प्रेतिकित्सा ऐसा ये कहता है ना ये चिकित्सा आगे बोलो अस्तित्व के नासिते नासिते नासिते नासिते तेके तेके। हाँ तो ये ये उदाहरण हुआ स्वीकार किए जाने से एयम प्रेत इस यहाँ पर निष्ठा प्रत्यंत प्रेत शब्द में निष्ठा प्रत्यांत में निर्दिष्ट प्रायण का भी उपसर्जनत्म निर्दिष्ट प्रायण शब्द कहे गये मोक्ष का प्रेत है ना प्रावसर पूर्वक जो इण धातु है ना उसका अर्थ क्या होगा प्रायण क्या अर्थ होगा तो प्रकृति प्रायण है और प्रकृति का अर्थ क्या है मोक्ष उपसर्जन निर्दिष्ट प्रायण शब्द से कहेगा मोक्ष का प्रायण मत मोक्ष हाँ। का मतलब है कि जब उपसर्जन का ग्रहण होता है तो आगे अयम आएगा ना अयम तो अयम से यहाँ भी प्रकृति के अर्थ का ग्रहण हो जाएगा प्रकृति का अर्थ क्या है यहाँ पर मोक्ष हाँ. ओम, पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुदच्य से पूर्णसा पूर्णमाद्य ओम शांति